योग प्रदीप दर्शन समन्वय उत्तर उत्तरमीमसा प्रकृत्य च कर्मा क्रियमाणा शर्वश य पश्यति तथा अकर्ता स सपश्यति जो पुरुष समस्त कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति से ही किए हुए देखता है तथा आत्मा को अकर्ता देखता है वही तत्व है सत्व रजस्तम गुण प्रकृति संभवा निबध्नती महाबाहो देहे देहीनव्यय हे महाबाहो सत्वरज और तम ये प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुण अविनाशी आत्मा को अविवेक से शरीर में बांधते हैं प्रकृति पुरुषम च उभावपि विकाराश्च गुणाश्च विधि प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान और विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से उत्पन्न हुए जान जब स्वयं व्यास जी महाराज अपने स्वरचित गीता में इस प्रकार प्रकृति का स्पष्ट रूप से वर्णन कर रहे हैं तो इन्हीं के सूत्रों में अशब्दम के अर्थ प्रमाणरहित प्रकृति निकालना कितना घोर पक्षपात और अत्याचार है यह पाठक स्वयं समझ सकते हैं श्रुति और स्मृति द्वारा तो सांख्य और योग ही प्राचीन वेदांत और ब्रह्म प्राप्ति का साधन सिद्ध होता है यथा तत्कारणम सांख्य योगाधिगम्यम जाव मुच्यते सर्वपाश ही है उस देव को जो जगत की उत्पत्ति आदि का निमित्त कारण है और जो सांख्य योग द्वारा ही जाना जा सकता है जानकर मनुष्य सारे फांसों से छूट जाता है लोकेस्म द्विविधानिष्ठा पुरा प्रोक्ता मयान घान योगे न सांख्याम हे निष्पाप अर्जुन इस मनुष्यलोक में मैंने पुरातन काल में कपिल मुनि और हिरण्यगर्भरूप से दो निष्ठाएं बतलाई है कपिल मुनि द्वारा बतलाई हुई सांख्य योग की निष्ठा ज्ञान योग से होती है और हिरण्यगर्भरूप से बतलाई हुई योगियों की निष्ठा निष्काम कर्मयोग से सांख्यस्य वक्ता कपिल परमर्षि स उच्यते हिण्यगर्भो योगस्य से वक्ता न्यु पुरातन सांख्यके वक्ता परमर्षि कपिल हैं और योग के वक्ता हिरण्यगर्भ हैं इनसे पुरातन इनका वक्ता और कोई नहीं है ज्ञानम महदि महस्सु राजेदेशु सांख्यसु तथा योगे यच्चाप्य दृष्टम विविधम पुराणे सांख्यागतम तन नरेन्द्र हे नरेन्द्र जो महत्जान महान व्यक्तियों में वेदों के भीतर तथा योग शास्त्रों में देखा जाता है और पुराण में भी विविध रूपों में पाया जाता है वह सभी सांख्य से आया है इस प्रकार श्री व्यास जी महाराज ने स्वरचित गीता और महाभारत में कपिल ऋषि के सांख्य की महिमा बतलाई है न केवल कपिल मुनि का सांख्य और उसकी प्रकृति ही श्रुतियों और स्मृतियों से प्रमाणित है किंतु कपिल मुनि को ऋषियों से सर्वोच्च और श्रेष्ठ स्थान दिया गया है यथा ऋषि प्रसूतम कपिलम यस्तम यस्तमग्रे ज्ञानैर्व्य भर्ती जो पहले उत्पन्न हुए कपिल मुनि को ज्ञान से भर देता है सिद्धा नाम कपिलो मुनि सिद्धों कपिल मुनि हुए श्री पादाचार्य ने भी सांख्य के पच्चीस तत्वों के ज्ञान द्वारा मुक्ति का होना बतलाया है यथा पंचविंशति तत्वों यश्रमेव से जटी मंडी शिखीवापी मुच्तते नात्र संशय जिसको सांख्य में बतलाए हुए पच्चीस तत्वों का ज्ञान हो गया है वह चाहे किसी आश्रम में स्थित हो चाहे वह गृहस्थ हो चाहे सन्यासी हो वह अवश्य मुक्त हो जाता है इसमें संशय नहीं है उपर्युक्त प्रमाणों से पूर्णतया सिद्ध होता है कि श्री व्यास जी का अशब्दम से प्रकृति को प्रमाणरहित सिद्ध करना अभिप्राय कदापि नहीं हो सकता